महाभारत द्रोण पर्व छठ त्रिंसोध्याय अभिमन्यु का उत्साह तथा उसके द्वारा कौरवों की चतरंगड़ी सेना का संहार संजय उच सौद्रच्छा धर्मराजस्त अचोदय द्रोणाली का संजय कहते हैं भारत बुद्धि युधिष्ठिर का पूर्वोक्त वचन सुनकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने रथियों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलने का आदेश दिया तभीमन राजन राजन चलो चलो ऐसा कहकर अभिमन्यु के बारंबार प्रेरित करने पर सारथी ने उससे इस प्रकार कहा अति भारोय आयुष्मय पांडव संप्रधार्य क्षण बुद्धिया ततस्तम जो आयुष्मन पांडवों ने आपके ऊपर यह बहुत बड़ा भार रख दिया है पहले आप क्षण भर रुक कर बुद्धिपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए उसके बाद युद्ध कीजिए आचार्योषे कृत द्रोण परमाश्रय कृतश्रम अत्यंत सुख समृद्ध तमचार युद्ध विचार द्रोणाचार्य अश विद्या के विद्वान हैं और उत्तम अस्त्रों के अभ्यास के लिए उन्होंने विशेष परिश्रम किया है इधर आप अत्यंत सुख एवं लाड़ प्यार में पड़े हैं युद्ध की कला में आप उनके जैसे विज्ञ नहीं हैं ततो तथिमु प्रहसन सारथिवा किब्रवी सारथि कोन्वय द्रोण समग्रम छत्रमें वा ऐरावतगत सक्रम महामृगणसुरा अथवा रुद्रमशानम सर्वूतगणाचिम योधएम ऋण मुखे नए छत्रेद विस्म तब अभिमनु हस्ते हस्ते सारथि कहा सार्थे इंद्रोणाचार्य अथवा संपूर्ण मंडल की तो बात ही क्या मैं तो एरावत पर चढ़े हुए संपूर्ण देवगणों सहित इंद्र के अथवा समस्त प्राणियों द्वारा पूजित एवं सबके सबकेश्वरुद्रदेव के साथ भी सामने खड़ा होकर युद्ध कर सकता हूँ अतः इस समय इस क्षत्रिय समूह के साथ युद्ध करने में मुझे आज कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है न ममित सत्सैन्यम कलाहतिषो अभी विश्वजिम विष्णु मातुम प्राप्य सुतज पितरम चार्जुनम युद्धे नभिमाती शत्रुओं की यह सारी सेना मेरे सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं है सूतनंदन विश्वविदय विष्णुस्वरूप मामा श्रीकृष्ण को तथा तो पिता अर्जुन को भी युद्ध में विपक्षी के रूप में सामने पाकर मुझे भय नहीं होगा वाचम कृत्य सारथी अभिमन्युश्चतासारथे या ब्रवीदी का अभिमन्यु ने सारथी के पूर्वोक्त कथन की अवहेलना करके उससे यही कहा तुम शीघ्र द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलो ना तो हेम मंड परेक्ष तब सारथी ने स्वर्ण में आभूषणों से भूषित तथा तीन वर्ष की अवस्था वाले घोड़ों को शीघ्र आगे बढ़ाया उस समय उसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था ते प्रेता सुमित्रेण द्रोण वाजिमभ्य द्रमन राजन महावेग पराक्रम राजन सारथे सुमित्र द्वारा द्रोणाचार्य की सेना की ओर हांके हुए वे घोड़े महान वेगशाली और पराक्रमी द्रोण की ओर दौड़े समुदीक्ष तथा तो तम सर्वे द्रोण पुरोग अभ्यवर्त कौरव्या पांडवाशतमंड अभिमन्यु को इस प्रकार आते देख द्रोणाचार्य आदि कौरवीर उनके सामने आकर खड़े हो गए और पांडव योद्धा उनका अनुसरण करने लगे सकर्णिकार प्रवरोध्वज सुवर्ण अर्जुनिर अर्जुना युयोत् द्रोण मुखान महारथान समा सदत सूर्य था द्विपान अभिमन्यु के ऊंचे एवं श्रेष्ठ ध्वज पर कर्णिकार का चिन्ह बना हुआ था उसने सुवर्ण का कवच धारण कर रखा था वह अर्जुन कुमार अपने पिता अर्जुन से भी श्रेष्ठ वीर था जैसे सिंह का बच्चा हाथियों पर आक्रमण करता है उसी प्रकार अभिमन्यु ने युद्ध की इच्छा से द्रोण आदि महारथियों पर धावा किया वीर तो पग ही आगे बढ़े थे कि सामना करने के लिए उद्यत हुए द्रोणाचार्य आदि योद्धा उन पर प्रहार करने लगे उस समय उस सैन्य सागर में अभिमन्यु के प्रवेश करने से दो घड़ी तक सेना की वही दशा रही जैसे कि समुद्र में गंगा की भवरों से युक्त जलराशि के मिलने से होती है। राजन प्रावर राजन युद्ध में तत्पर हो एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए उन सूरवीरों में अत्यंत दारुण एवं भयंकर संघर्ष होने लगा प्रवर्तमे संग्रामे तस्मति भयंकर द्रोणस्य मिश तो व्यू हम भितापरा विसदार्जुन ही वह अति भयंकर संग्राम चल ही रहा था कि द्रोणाचार्य के देखते देखते अर्जुन कुमार अभिमु व्योह तोड़कर भीतर घुस गया तदेद्य मनाधृश्यम द्रोण सदुर्जय भिर्जुन संभ्रांत तो अभिमन्यु का पराक्रम अचिंत्य था उसने बिना किसी घबराहट के द्रोणाचार्य के अत्यंत दुर्जय एवं दुर्धर्त सैन्य व्यू को भंग करके उसके भीतर प्रवेश किया तम प्रवेशन तम शत्रुसघा महाबल अस्वस्वरथम पत्योघा परिदाधा ज्यो के भीतर घुसकर कर शत्रु समूहों का विनाश करते हुए महाबली अम्यु को हाथों में अस्त्र सस्त्रिये गदारोही अश्वरोही रथी और पैदल योद्धाओं के भिन्न भिन्न दलों ने चारों ओर से घेर लिया नानावादित्य निर्दय छेड़ितोकृष्ट गर्जित हूंकारे सिंहनाद तीर्थतीर्थ ऋ तिनेश्वर घोरहला शिष्ठ माती असावहमुत्रेती प्रवदनों मुहुर्मुहु बृहत सित कर्णे भीनि सन्नादय तो वसुधा अभी दुद्रोरार्जुन नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि कुराहल, ललकाल गर्जना होंकार संगना ठहरो ठहरों की आवाज और घोर हल हलहला शब्द के साथ न जाओ खड़े रहो मेरे पास आओ तुम्हारा शत्रु मैं तो यहाँ हूँ इत्यादि बातें बारम्बार कहते हुए वीर सैनिक हाथियों के चिग्घाड़ घुंघरुओं के रुंझन अट्टहास हाथों की तालिके शब्द तथा पहियों की घरग्राहट से सारी वसुधा को गुंजाते हुए अर्जुन कुमार पर टूट पड़े तेसा महाबल क्षिप्रास्त्रो नवधेत्रो मर्म भेद भी राजन महाबली वीर अभिमन्यु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने में कुशल जल्दी जल्दी अस्त्र चलाने वाला और शत्रुओं के मर्म स्थानों को जानने वाला था वह अपनी ओर आते हुए शत्रु सैनिकों का मनभेदी बाणों द्वारा वध करने लगा तेहन महानाविवशा नाना रिंगय शितर अभिपेतो सुबह सह सलभाव परापाव कम। नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित पहने बाणों की मार खाकर वे बहुसंख्यक कौरवीर विवश हो धरती पर गिर पड़े मानो ढेर के ढेर पतंगे जलती आग में पड़ गए हो ततस्ते शरीर अवय संधरे जैसे व्यज्ञ में वेदी के ऊपर कुश बिछाए जाते हैं उसी प्रकार अभिमन्यु ने तुरंत ही शत्रुओं के शरीर तथा विभिन्न अवयवों के द्वारा सारी रणभूमि को पाट दिया बद्धुतांगुत्राण सरासनसहायका सांकुशाभून सोमर पर सगदा गुढ़ाशाष्टि तोमरपटिषा सबंधि विपालघा सशक्ति वरकंपना संप्रतोद महाशंखा सकु स चक्रगा स चग्रहाेपणीया सपापरीघोपला शकेयूरा गदा हृदय संचिछेदर्जुनस्तृं तदीयाना महाराज अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने आपके सहसरों सैनिकों के उन भुजाओं को तुरंत काट डाला जिनमें मनोहर सुगंधयुक्त चंदन का लेप लगा हुआ था वीरों के उन भुजाओं में गोह के चमड़े से बने हुए दस्ताने बंधे हुए थे धनुष और बाण शोभा पाते थे किन्हीं भुजाओं में ढाल तलवार अंकुश और बागडोर दिखाई देती थी किन्हें में तोमर और फरसे शोभा पाते थे किन्ही में गा लोहे की गोलियाँ प्रास दृष्टि तोमर पट्टी भिन्दपाल परिघ श्रेष्ठ शक्ति कंपन प्रतोद महाशंख और कुंत दृष्टिगोचर हो रहे थे किन्हीं किन्हीं भुजाओं ने शत्रुओं की चोटियां पकड़ रखी थी किन्हीं में मुदगर फेंकने योग्य अन्यन्या प्राश परिघ तथा प्रस्तरखंड दिखाई देते थे वीरों की वे सभी भुजाएं केयूर और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित थीं तय स्फुरदिर महाराजा सुषभूसोित पंचाशन गए छिन्न गरुण आदरणीय महाराज खून से लतपथ होकर तड़पती हुई उन भुजाओं से इस पृथ्वी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे गरुण के द्वारा छिन्न भिन्न किए हुए पांच मुख वाले सर्पों के शरीरों से आच्छादित हुई वसुधा सुशोभित होती है सुनासा न केन्त अव्रणचारुकुंडल सदष्टौष्ठ पुट क्रोधा शरदिषोत बहु सचारु मुक्तोनीष मणित्न विभूषित विनालनाकार दिवाकर शशि प्रभ हित प्रियंबदि काले बहु पुण्य गिर दिवसि पृथ्वी सवैतार फालगुनि जिनमें सुंदर नासिका सुंदर मुख और सुंदर के सांत भाग के अद्भुत शोभा हो रही थी जिनमें फोड़े फुंसी या खाव के चिन्ह नहीं थे जो मनोहर कुंडलों से प्रकाशित हो रहे थे जिनके औष्टपूट क्रोध के कारण दांतों तले दबे हुए थे जो अधिकाधिक रक्त की धारा बहा रहे थे जिनके ऊपर मनोहर मुकुट और पगड़ी की शोभा होती थी जो मणि रत्न में आभूषणों से विभूषित थे जिनकी प्रभा सूर्य और चंद्रमा के समान जान पड़ती थी जो मिना के प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे जो समय समय पर हित एवं प्रिय की बातें बताते थे जिनकी संख्या बहुत अधिक थी तथा जो पवित्र सुगंध से सुवासित थे शत्रुओं के उन मस्तकों द्वारा अभिमन्यु ने वहां की सारी पृथ्वी को पाट दिया गंधर्व नगर आकारान विधिवत कल्पितान रथान विषामुखान द्वित्रिवेण न्यदंडकबंधुरा विजाकुबरास्त विनय मेदी विनयदंशनाचक्रोपस्कोपस्थान भगने परनपी प्रपातीतोपरण सहस्रशह सरिर्विशकुव दीक्षु सर्वास्वृश्यता इसी प्रकार मनु अपने बाणों से शत्रुओं के गंधर्व नगर के समान विशाल तथा विधिपूर्वक सुसज्जित बहुसंख्यक रथों के टुकड़े टुकड़े करता हुआ संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहा था उन रथों के प्रधान ईसा दंड नष्ट हो गए थे त्रिवेणु चूर चूर हो गए थे स्तंभ दंड उखड़ गए थे उसके बंधन टूट गए थे जंगा नीचे का स्थान और कुबर जुए का आधारभूत काष्ट टूट फूट गए थे पहियों के ऊपरी भाग और अरे चौपट कर दिए गए थे पहिए रथ की सजावट के समान और बैठके नष्ट भ्रष्ट हो गई थी सारी सामग्री तथा रथ के अवयव चूर चूर हो गए थे रथ की छतरी और आवरण को गिरा दिया गया था तथा उन रथों के समस्त योद्धा मार डाले गए थे इस तरह सहस्रो रथों की धज्जियाँ उड़ गई थी पुनर्दीपा द्विपारोहा वैजयंत कुशधा तूणा वरमा यथो कक्षा ग्रह या सकम्बला घंटा शुंडा विषाणाग्रा क्षत्र पदा लुकान शेण्यसित धाराग्रही रथों का संहार करके अभिमन्यु ने पुनः तीखी धार वाले बाणों द्वारा शत्रुओं के हाथियों गजारोहियों उनके झंडों अंकुशों ध्वजाओं तुड़ीरोवचों रसों कंठाभूषणों झूलों घंटों सूंडों, दांतों छत्रों मालाओं और पादरक्षकों को भी काट डाला वनाजुजान पर्वती पर्वतीयान, काम्बोजान अथ बालिकाण स्त्रीपालकना साधुवाहिन आरूढ़ीत सप्तृष्टिप्रास विधत्सचावर मुखा विप्रवृद्ध प्रकर्ण का निरस्तिवा नयना हतासे छिन्नघंटा हाँ कव्यादा निकृत्त कर्म कवचा शकिन मुद्रा शिगातरास्तावकान शोचता एक विष्णुवा चिंतम कर्म सुदुष्कर पर्वती कामोज तथा बालिग देसी श्रेष्ठ घोड़ों को जो पूछ कान और नेत्रों को निश्चल करके दौड़ने वाले वेगवान और अच्छी तरह सवारी का काम देने वाले थे तथा तो जिनके ऊपर शक्ति एवं प्रास द्वारा युद्ध करने वाले सुशिक्षित योद्धा सवार थे धराशाई करता हुआ अकेला वीर अहमद्यू एकमात्र भगवान विष्णु की भांति अचिंत्य एवं दुष्कर्म कर्म करके बड़ी शोभा पा रहा था उन घोड़ों के मस्तक और गर्दन के छवर के समान बड़े बड़े बाल और मुख बाणों के आघात से नष्ट हो गए थे वे सब के सब घायल हो गए थे कितने ही अश्वों के सिर छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे कितनों के जीवा और नेत्र बाहर निकल आए थे आंत और जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे उन सब के सवार मार डाले गए थे उनके गले के घुंगरू कट गिर गए थे वे घोड़े मृत्यु के अधीन होकर प्राणियों का हर्ष बढ़ा रहे थे उनके चमड़े और कवच टूट-टूट हो गए थे और वे मल मूत्र तथा रक्त में डूब गए थे, तथा घोरम त्र्यंबकेश महोजा जैसे महान तेजस्वी त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्र ने असुर की सेना को मथ डाला था उसी प्रकार अभिमन्यु ने रथ हाथी और घोड़े इन तीनों अंगों से युक्त आपकी विशाल सेना को निहार निराहवे रोन चौदी इस प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए असह्य पराक्रम करके आपके पैदल योद्धाओं के समूहों का सभी प्रकार से विनाश आरंभ किया एवं कियाप्रहता दृष्ट्वा स्कुरी चमु तदीया स्वपुत्र संसुष्काचल नेत्र प्रस्न्ना रो महर्षि पलायनोत्स्रुस्सहासज जैसे ने की सेना को कर दिया था, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार ने अपने तीखे बाणों द्वारा समस्त कौरव सेना को अत्यंत छिन्न भिन्न कर डाला है यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक भयभीत हो दसों दिशाओं की ओर देखने लगे उनके मुख सूख गए थे नेत्र चंचल हो उठे थे सारे अंगों में पसीना हो आया था और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे अब वे भागने में उत्साह दिखाने लगे शत्रुओं को जीतने के लिए उनके मन में तनिक भी उत्साह नहीं रह गया था गोत्र नाम्योन्यम कृदन जीवित हतान पुत्रान पित्रिन भ्रात्रिन तो है वे जीवन की इच्छा रखकर अपने अपने सगे संबंधियों के गोत्र और नाम का उच्चारण करके एक दूसरे के लिए क्रंदन कर रहे थे उस समय आपके सैनिक इतने डर गए थे कि वहाँ मारे गए अपने पुत्रों पितृतुल्य संबंधियों भाई बंधुओं तथा तो नातेदारों को भी छोड़कर अपने घोड़ों और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए रणभूमि से पलायन कर गए इति से महाभारत द्रोण परमड़ी अभिमन्युवध परवड़ी अभिमन्यु पराक्रमी सठ त्रिशो इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में अभिमन्यु का पराक्रम विषयक छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ